नहीं। नहीं। <गएगा> ये सिद्धांति पूर्व पक्षी के मत में दोष दे रहा है पूर्व पक्षी ने पहले जो कहा था उसी में दोष दे रहा है क्या अन्य और अन्य क्या अन्य दोष क्या तो बताते हैं पहले ध्यान देना कि जो कर्म विहित नहीं है और निषिद्ध नहीं है वो तत्काल फल देता है कौन सा कर्म जो विहित न हो और निषिद्ध न हो वो तत्काल फल देता है विहित कर्म और निषिद्ध कर्म तत्काल फल नहीं देते हैं जैसे कि की ज्योतिषोम स्वर्ग कामों यजे स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति ज्योतिष तो करे तो ये विहित कर्म हो गया ज्योतिष में याग तो इसका फल तत्काल मिलेगा तत्काल नहीं मिलेगा अच्छा मतलब उससे क्या होगा कि उससे अदृष्ट होगा अध्यक्ष होने के बाद कालांतर में क्या फल होगा ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर ही कोई सुख प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म करते हैं तो उस कर्म से होगा तब कालांतर में फल मिलेगा तत्काल फल होता है तो विहित कर्म का तत्काल फल नहीं होता है निषिद्ध कर्म का भी तत्काल फल नहीं होता है माँ इंसाफ सर्वा प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए तो प्राणी हिंसा क्या है, है।, इस प्रकार और मांस कैसे कर्में? कर्में है। तो निशिदा तो जाता है क्या तत्काल फल देखा जाए तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी किसी को भगवान का विधान भी बड़ा विचित्र है वो कहते हो तुम अभी करो पीछे हम देखेंगे तुमको जो करना हो कर लो अभी ऐसा है तो फलम यही उसमें ऐसी अतयुग्र पूर्ण पापों का फल इस जन्म में ही भोग लेता है कोई जरूरी नहीं है तत्काल ही मिल जाए मतलब शरीर रहते रहते भोग लेगा यही मतलब है या तत्काल फल की बात आई ना ध्यान देंगे विहिष कर्म तत्काल फल नहीं रहता है जैसे कि ईश्वर की कामना के लिए कोई ज्योतिष तुम याद करेगा तो तत्काल फल मिल जाएगा क्या तत्काल फल नहीं मिल जाएगा उस कर्म से पर होगा तब फल मिलेगा यदि कोई इस लोक में ही ये क्या करता है स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई कर रहा है किसी दृष्ट फल के लिए कोई कर्म कर रहा है वैदिक कर्म तो उससे होने पर ही धीरे धीरे फल होगा तुरंत उसी क्षण तो नहीं हो जाएगा ना जैसे भोजन किया तुरंत तृप्ति हो गयी तो ऐसा तो नहीं होगा ना और जैसे निषिद्ध कर्म है सूरा मांस भक्षण फर आदि निषिद्ध कर्म है तो निषिद्ध कर्म के करने से तत्काल फल होता है क्या तो क्या मालूम हुआ कि विहित कर्म करने से तत्काल फल नहीं होता है और निषिद्ध कर्म करने से भी तत्काल फल नहीं होता है तो ध्यान देना भोजन करने से तत्काल फल क्या होता है शुदा निवृत्ति और तृप्ति है जल पीने से भी क्या निवृत्ति और तृप्ति क्या है तत्काल फल होता है तो ये क्या है कि शुद्धा फिपा और क्या है ये भोजन करना पानी पीना ये कर्म न तो विहित है और न ही निषि है ध्यान देना विहित कर्म कौन है अज्ञात अर्थ की आपको वेद भागो विधि प्रमाणांतर से प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का बोध कराने वाला वेद का भाग विधि कहलाता है जो प्रमाणांतर से जो कर्म प्राप्त नहीं है प्रमाणांतर से जो कर्म प्राप्त नहीं है उस कर्म का बोध कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं विधि खाना पीना तो राजता ही प्राप्त है खन पीना तो राजता ही प्राप्त है तो उसका शास्त्र बोध करायेगा जैसे कि याद स्वर्ग का साधन है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है अनुमान से ज्ञात है तो इसका तो शास्त्र विधान करता है तो विधि हो गई विदादी की विधि हो गई, लेकिन खाना पीना तो राज्य प्राप्त है तो जो प्रमाणांतर से प्राप्त है, किसी भी प्रकार जो कार्य प्राप्त है शास्त्र उसका विधान कर सकता है तो क्या है की भोजन करना जल पीना ये न तो विहित है और न ही क्या है निश्चित है विहित नहीं, तो नहीं है तभी नियम अशोक राशा मुनिर को क्या माना गया नियम माना गया है ना अपूर्व विधि नहीं मानी थी अच्छा अब देखना खुजली लगी तो ऐसे कर दिया तो ये क्या है ना तो विहित है ना ही निषिद्ध है लेकिन तत्काल फल है ना इसका ऐसा ऐसा देखिएगा भी देखिएगा तो जो कर्म विधित नहीं होता है और निश्चित नहीं होता है उसका तत्काल फल होता है हाँ पंक्ति लगाना क्या अन्य की मोर अन्य क्या तो बताते हैं अभी कम क्या कर्म है अभित और अप्रसिद्ध कर्म जो कर्म विहित नहीं है तथा जो कर्म निषि नहीं है वह कर्म तत्काल में फल लेने वाला जैसे खाना पीना तू शास्त्र कर्म करेंगे शास्त्र प्रसिद्धम तू तो शास्त्र चोरतम प्रसिद्धम तू शास्त्र चोरितम वाल फलम ना किन्तु शास्त्र चोरितम कर शास्त्र चोदित कर्म या शास्त्र विहितम कर्म शास्त्र था था भीत कर्म है किन्तु शास्त्र विहित कर्म अथवा शासम ना तत्काल फल देने वाला नहीं होता है कौन कौन शास्त्र कर्म और शास्त्र कर्म तत्काल फल देने वाला नहीं होता है यदि भवेत यदि विहित और निषिद्ध कर्म में तत्काल फल देने वाला हो है ना संभावना लेकर कहते हैं यदि भवेत यदि विहित और निषिद्ध कर्मे तत्काल फल देने वाला हो तदा तो लगाएंगे तो न, तो तत्काल प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फल ज्ञात होने पर भी तो ऐसा लगाना तो स्वर्गादि फल तत्काल प्राप्त तो होने पर भी क्या संभावना लेकर कहा जाता है प्राप्त नहीं होता है तो स्वर्गादि तो फल तत्काल प्राप्त होने पर भी अदृष्ट स्वर्गादि अदृश्य स्वर्गादि रूप फल का बोध कराने में क्या अदृष्ट स्वर्गादि रूप फल का बोध कराने में शास्त्र का प्रयास नहीं होता शास्त्र का प्रयास क्या अदृष्ट स्वर्गादि रूप फल का बोध कराने में ऐसा लगाना अदृश्य स्वर्गादि रूप फल का बोध कराने में तथा फल के साधन कर्म का बोध कराने में शास्त्र का उद्यम नहीं होता शास्त्र का प्रयास नहीं तो शास्त्र का प्रयास है कि नहीं है तो इसे क्या सिद्ध होता है कि विहित और निषि कर्म तत्काल फल नहीं देते हैं दोबारा लगाएंगे पंक्ति यदि थे यदि विहित और निषिद्ध कर्म तत्काल फल देने वाले हो तो, विहित तो, तो कर्म का फल स्वर्ग तत्काल प्राप्त होने पर भी मानकर कहा जा रहा है तो विहित कर्म का फल स्वर्ग तत्काल प्राप्त होने पर भी स्वर्गादि रूप अदृष्ट फल को बोध कराने में रूप का बोध कराने में तथा उसके साधन कर्म का बोध कराने में शास्त्र का प्रयास नहीं होता तो का प्रयास है कि नहीं है है ना आ, का प्रयास है इससे क्या सिद्ध होता है कि निषिद्ध कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है ऐसा लगाएंगे अब ध्यान देंगे आप यह जो पूर्व पक्षी ने कहा था क्या कहा था कि जो नित्य अग्निहोत्र है तो नित्य कर्म में नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से वो क्षीण हो जाता है कौन नित्य कर्म नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से कौन क्षीण हो जाता है नित्य कर्म में वो क्षीण हो जाता है अर्थात वो और दूसरा कोई फल नहीं।, नहीं देता है कौन हाँ नित्य कर्म अपने अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से क्षूण हो जाता है तथा काम में कर्म का स्वर्गा फल मिलता है एक ने कहा था ना काम में कर्म का स्वर्गादी फल मिलता है तो इस पर जो है ये सिद्धांति का कहना है कि जो नित्य कर्म के अंग हैं वही काम्य कर्म के अंग हैं नित्य कर्म करने की जो प्रक्रिया है वही काम्य कर्म करने की प्रक्रिया है तो अंग और प्रक्रिया में तो कोई भेद नहीं है भेद तो इतना है की वहाँ फल की कामना है कहा काम्य कर्म को करते समय तो केवल काम करने की केवल फल की कामना मात्र से ये इतना अंतर हो जाएगा क्या कि नित्य अग्नि अग्निहोत्र मतलब नित्य कर्म तो उसके करने में परिश्रम रूप रूप से छूर्ण हो जाएगा और काम में का स्वर्गाधी फल हो जाएगा ये केवल कामना मात्र से संभव है क्या जब कर्मों में वेद नहीं है तो कामना मात्र से संभव नहीं होगा इसको कह रहा है लगाइए अग्निहोत्र आदि नाम यो यहाँ पर ऐसा लगाएंगे नित्य अग्निहोत्र और काम होत्र वो दो दोनों कामयाग्निहोत्र नित दो नित्य अग्निहोत्र और काम अग्निहोत्र के, के कर्म स्वरूप में भेद न होने पर भी नित्य अग्निहोत्र और काम होत्र के अपने स्वरूप में भेद न होने पर भेद न होने पर उसके अनुष्ठान में होने वाले या नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र से नित्य कर्म का उपक्षय हो जाता है या नित्य कर्म में क्षीण हो जाता है कौन क्षूण हो जाता है नित्य कर्मणा नित्यस्य मतलब या नित्य से अग्निहोत्र कर्मणा है ना नित्य अग्निहोत्र कर्म का ऐसा लगाएंगे नित्य अग्निहोत्र काम अग्निहोत्र के अपने स्वरूप में कोई भेद न होने पर ही कोई भेद न होने न होने पर भी कर लेना एवं e में फिर बताऊंगा नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख मात्र से ही e नित्य अग्निहोत्र कर्म का क्षय हो जाता है लग गया तू तू लिखा है न कर्तव्यता अंगे की कर्तव्यता आधिक्य असत कामिक काम्याम स्वर्गादी महाफलम क्या और किंतु और किंतु कर्तव्य अंग कर्तव्यता आदि के असती कि अंग और इति कर्तव्यता की अधिकता न होने पर मतलब है कि जो नित्य कर्म के अंग है वही काम्य कर्म के अंग है तो काम्य कर्म का कोई अधिक अंग नहीं है और इसी कर्तव्यता का अर्थ होता है क्या कर्तव्यता का प्रकार कर्तव्य को कैसे करें कर्तव्य को किस क्रम से करें आगे क्या करें पीछे क्या करें तो ये क्या हो गई इसी कर्तव्यता हो गई है ना भगवान की पूजा करना है तो चंदन पहले लगाए कि स्नान पहले कराये ये करने का दो प्रकार है ये क्या हो गई इसी कर्तव्यता हो गयी तो वहाँ पर इसी कर्तव्यता भी क्या है दोनों अग्निहोत्रों की समान है की अंग और इसी कर्तव्यता आदि की अधिकता न होने पर फल कामित्व तो मात्र से मतलब फल की कामना मात्र से काम ओत्र का स्वर्गादी महाफल है तुम ना ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सब बराबर है तो केवल फल की कामना मात्र से इतना बड़ा फल कैसे मिल जाएगा लगे लगेगी क्या तू और नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा काम्य अग्निहोत्र अंग और लिखी कर्तव्यता की अधिकता न होने पर लगेगा नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा काम अग्निहोत्र में अंग और कर्तव्यता की अधिकता न होने पर काम अग्निहोत्र का स्वर्गादी रूप महाफल है कैसे फिर लगाएंगे नित्य अग्निहोत्र की क्या कहेंगे नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा काम अग्निहोत्र में अंग और कर्तव्यता की अधिकता न होने पर फल की कामना मात्र से काम जगनोत्र का स्वर्गादी रूप महाफल है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है अच्छा ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है तस्मात तो कर इस कारण से मतलब ऐसी कल्पना ना होने के कारण ऐसी कल्पना ना होने के कारण जो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है नित्य कर्मों का दुष्ट फल क्या है परिश्रम उसके अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग पर उसका नुकसान में होने वाला रूप दुख यही फल हो उसके अनुनेमृष्ट जब अदृष्ट फल हो सकता है तो नित्य कर्म का अदृष्ट फल क्यों नहीं होगा अर्थात अनिवार्यता होगा तस्मात उस कारण से नित्यानाम कर्म नाम अदृष्ट फल अभा कदाचित उत्पद्य उ नित्य कर्मों के अदृश्य फल का अभाव कभी भी सिद्ध नहीं होता है नित्य कर्मों का नित्य कर्मों के अदृश्य फल का अभाव या नित्य कर्मों के स्वर्ग रूप फल का अभाव अदृश्य फल कौन स्वर्ग स्वर्ग और जिस काम और स्वर्ग है या अंताकरण की निर्मलता है भगवत प्रसन्नता है यही अदृश्य फल हो जाएंगे ना स्वर्ग है और अंताकरण की निर्मलता है भगवान अनुग्रह है यही सब अदृष्ट फल हो जाएंगे इससे यह सिद्ध होता है कि नित्य कर्मों का स्वर्गारी रूप अदृष्ट फल का अभाव कभी भी सिद्ध नहीं होता है क्या सिद्ध होता है अदृष्ट फल का अभाव किसके इसका मतलब कि नित्य कर्मों का अदृष्ट फल है उसका भी अदृष्ट फल है ऐसा हाँ फल विशेष का कथन नहीं है लेकिन है अदृष्ट फल उनका करना अनिवार्य है क्या अट और इस कारण से वा अविद्यापूर्वकर्मणे विद्या क्या अतः और इस कारण अविद्यापूर्वक अशेषता छण विद्या और इस कारण शुभ अथवा अशुभ कर्म क्या अथा और इस कारण अविद्यापूर्वक किए जाने वाले शुभ अथवा अशुभ कर्म और इस कारण अविद्या पूर्वक किए जाने वाले शुभ अथवा अशुभ कर्म के अशेषता अशेषता कर्म पूर्णता छह का कारण विद्या ही है समझी लगी और इस कारण अविद्या पूर्वक किए जाने वाले शुभस्त वर्मना वा, शुभ अथवा अशुभ कर्म के पूर्णता छ का कारण क्या है विद्या ही है है ना विद्या छह का कारण क्या है विद्या नित कर्म अनुष्ठान नित्य कर्म का अनुष्ठान कर्म के पूर्णता छह का कारण नहीं है नित्य कर्म का अनुष्ठान शुभाशुभ कर्मों के पूर्णता छह का कारण नहीं है छह का कारण कौन है विद्या अविद्या पूर्वक ही कर्म किए जाएंगे चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो उनके छह का कारण ब्रह्म विद्या ही है अविद्या काम बीजम ही सर्वम कर्म है तो छह का कारण विद्या क्यों है छह का कारण विद्या क्यों है तो बताते है ही कर्ते क्योंकि सर्वम कर्म क्यूँकी सभी कर्म अविद्या तथा कामना रूप बीज वाले ही होते हैं सभी कर्मों का बीज बीज का मतलब होता है मूल सभी कर्मों का बीज क्या होती है अविद्या और कामना अविद्या तो है ही और अविद्या है और क्या हो गई साथ में कामना सुसुप्ति में भी अविद्या है तो कामना है क्या इसलिए क्या कुछ समय कर्म नहीं होते है क्योंकि सभी कर्म अविद्या तथा कामना रूप मूल वाले होते हैं या क्योंकि सभी कर्म अविद्या और कामना मूलक ही होते हैं तो अविद्या अविद्या सबका सर्व मूल हो गया ना तो उसका विनाश किस किससे होगा विद्या से ही होगा क्या तथा उत्पादितम और वैसा हमने प्रतिपादन किया है अब कर्म में अज्ञानी से संबंध रखने वाले कर्म है या विद्वया और विद्वानों के लिए सर्व कर्म संस पूर्वक ज्ञान निष्ठा है उभौतानीता तो वेदाविनाश नित्यम ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योग्यन योगिनाम अज्ञान यो अर्थात लिखा है ना इन वचनों से अर्थता यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी तो कर्म करता है कौन कर्म करता है अर्थात मतलब इन बच्चों से अर्थता सिद्ध होता है सभ्यता और अर्थता जानते हो, हो? मालूम है ना जैसे की देखो हमने एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा कि देवधत्ते यहाँ से चला जाए तो बाकी शेष लोग क्या करेंगे रहेंगे तो हमने कहा है उनको तो ये कैसे सिद्ध हुआ सभ्यता सिद्ध नहीं है अर्था सिद्ध है बताइए, जिसका नाम उल्लेख किया उसका कार्य तो सभ्यता सिद्ध हो गया वन्य का अक्षता सिद्ध हो गया अच्छा हाँ ईश्वर्पण बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं तो क्या है कि ईश्वर की प्रसन्नता अंताकरण की निर्मलता ये फल वहाँ भी है फल तो इच्छा ना होने पर भी भगवान के अनुग्रह से तो महान फल होता है इन, इन फलों के लिए की है। क्या इन कर्मों के, के नाश के लिए विज्ञे इनकी, विज्ञे इनकी के जो है ना जो अंताकरण की निर्मलता तो कोई नहीं। क्या है अंत्याकरण की निर्मलता इस फल का नाश्म वो जो जो है ना वो जो काम कर्म निषिद्ध कर्म जो जन जन जन्मांतर से व्यक्ति करते चला आया है उसकी उसका नाश करना है ना काम्य कर्म निषिद्ध कर्म जो जन जन जन्मांतर से करते आया है है ना उसका नाश करना है जो नित्य कर्म है ना तो नित्य कर्म यदि निष्काम भाव से अनुष्ठित होते हैं तो जो जिस फल को देते हैं तो अंत्याकरण के शुद्धि रूप फल को दे रहे हैं वो तो ज्ञान सत्वादाय से ज्ञान नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अंतरकर्ण की शुद्धि होती है सत्य गुण की उत्कृष्टता होती है तो ज्ञान में सहायक होता है वो उसका क्या न करना है वो सही है का। तरबं, तरबं, तरबं, तरबं, तो सही ज्ञान का नहीं नहीं भाष्यकार के मतानुसार की कामना मूलक ही सभी कर्म है तभी संन्यास में शंकराचार्य के अनुसार संन्यास में कुछ करना नहीं है नित्य कर्म भी नहीं करना है न शंकराचार्य के अनुसार हालांकि जो वैष्णव संन्यास है उसमें तो जो है ना भगवत आराधना और कर्म का कभी निषेध नहीं है है ना तो कभी बंधन का कारण नहीं है भगवत आराधना और कर्म संद्यु आसन का निषेध नहीं है शंकराचार्य के मतलब निषेध है वो तो तभी संन्यास में इन कर्मों को निषेध मानते हैं वैष्णव नहीं मानते है हैं क्योंकि मनुस्मृति भी बहुत स्मृतियाँ बताती है कि राजाज्ञा की तरह जो है सन्यासी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए कहती है स्मृतियाँ तो स्मृति का उल्लंघन नहीं करते वैष्णव और भाष्यकार शंकराचार्य के अनुसार तो क्या है कि कामना मूलक शब्द है ये है है क्या है कामना कौन अब शंकराचार्य के अनुसार सब ये भी आ ही रहा है तभी कोई करता है इनके यहाँ वजन ध्यान कोई करता है क्या सब भंडारा खाना छोड़ करके मान की जो है ना के लिए जो कुछ किया जाए उसको उसको करना है बाकी सब छोड़ देना है यही मत आजकल हो गया उल्टा टूलता ये एक पत्थर जोड़ेंगे सब वो सब ठीक है ईश्वर आराधना नहीं करूँगी तो वो कामना मूलक हो जाएगा ये सब मिस कम हो जाता है <laughs> भाष्यकार के अनुसार तो सभी कर्म कामना मूलक है और भाष्यकार ने क्या गिरी वहां नदी पुलिन क्या क्या बोला है है ना वैसा जीवन जीना चाहिए जैसे शंकराचार्य आपने आचार्य कहा वैसा जीना चाहिए चलिए आगे आगे ध्यान देंगे आरुक्ष कर्म कारण हम योग पर आरूब होने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए कर्म कारण है क्या योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए क्या है कर्म कारण है है नरूढ़ का अर्थ है कि हो चुके मतलब योग पर आरूढ़ चुके मनुष्य के लिए योग पर आरूढ़ हो चुके मनुष्य के लिए अर्थात योग में स्थित मनुष्य के लिए आरूढ़ के लिए अर्थात योग में स्थित व्यक्ति के लिए समय कारण है क्रिया अज्ञा कि उदार तीनों अज्ञानी भक्ति भी उदार है भगवान ने सबको क्या कहा उदार प्रिया अज्ञा भी उदार तीनों अज्ञानी व्यक्ति भी क्या है उदार हैं किंतु ज्ञानी आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है ज्ञानी मेरा आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है ज्ञानी भगवान का आत्मा ही है अत्यंत प्रिय है अब ध्यान देना कि यहाँ पर कर्मिणा अज्ञा की कर्म करने वाले अज्ञानी व्यक्ति कर्म करने वाले अज्ञानी व्यक्ति कर्म करने वाले अज्ञानी व्यक्ति काम काम कामा काम करते भोगों की कामना करने वाले भोगों की कामना करने वाले कर्म करने वाले अज्ञानी व्यक्ति भोगों की कामना करने वाले कर्म करने वाले अज्ञानी व्यक्ति आवागमन को प्राप्त होते हैं तथा गतम लवन पे आवागमन को पंक्ति लग जाएगी भोगों की कामना वाले कर्म करने, या कर्म करने वाले कर्म करने वाले भोगों की कामना वाले कर्म करने वाले भोगों की कामना वाले अन्य चिंतन करने वाले आनंद भाव से चिंतन करने वाले नित्य युक्त साधक मेरा आनंद भाव से चिंतन करने वाले नित्य युक्त ज्ञानी नित्य युक्त ज्ञानी यथोक से आकाश के समान व्यापक अकलमसम तथा दोष से रहित परमात्मा की उपासना करते हैं अनंत भाव से चिंतन करने वाले आकाश के समान व्यापक तथा दोष रहित माम आत्मान मुझ परमात्मा की उपासना करते हैं ददाम बुद्धि योगम तम उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ एनते माम उपयान जिनके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं इससे अर्थता यह सिद्ध होता है कि अज्ञा कर्मीणा न उपयान अज्ञानी कर्मी प्राप्त नहीं होते भगवान को है ना हाँ हाँ भोगों की कामना वाले दिया लगा दिया विशेषण भोगों की कामना वाला लगा दिया उन्होंने विशेषण आगे देखेंगे तो अर्थात अर्थता अर्था अर्था यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी कर्मी प्राप्त नहीं होते है क्यूँकी जिनको बुद्धि योग देता हूँ वही मुझे प्राप्त करते हैं अब जो ईश्वर की आज्ञा मानकर कर्म करेगा भगवान उसको बुद्धि नहीं देंगे क्या कहते हैं जिनको ज्ञान योग में देता हूँ वही मुझे प्राप्त करते हैं इससे अर्थता सिद्ध होता है कि अज्ञानी कर्मी प्राप्त नहीं करते हैं ऐसा भाग्यकार का कहना है अब देखेंगे भगवत कर्म कारिणा ये कि भगवान के लिए कर्म करने वाले जो युक्तम होने पर भी भगवान के लिए कर्म करने वाले ये, मतलब भगवत भाव से कर्म करने वाले जो युक्त होने पर भी अज्ञानी कर्मी है ऐसा समझ लेना फल त्याग अवसान साधना की फलत फल त्याग की फल त्याग पर्यत फल्याग अवसान है ना कि फल त्याग पर्यंत उत्तरोत्तर हीन साधनों वाले हैं फल त्याग पर्यत उत्तरोत्तर तो तो हीन वाले हैं ये अध्या भूटाना वगैरह निकालिए कहाँ पर आई वहाँ पर है। इसको नहीं करो तो इसको करो इसको नहीं करो तो इसको करो ऐसा विकल्प आया है ना तो उत्तरोत्तर हीन वाले इसने कहा है बात फिर भी आ रही है, है? आ गई तो ठीक है नहीं तो दिखा देता हूँ भगवान के लिए कर्म करने वाले जो युतिम होने पर भी अज्ञानी कर्मी है वे फल त्याग पर्यत उत्तरोत्तर हीन वाले होते हैं कैसे होते हैं उत्तर वाले होते हैं आगे आगे मतलब यदि यदि इसको करने में हो तो करो इसको करने में असमर्थ हो तो ये करो ठीक तो है हाँ बात है इसमें तो फिर आई फिर नहीं देखना अनिर्देश अक्षरों उपास का किन्तु अनिर्देश अक्षर के उपास सकते जो अनिर्देश अक्षर के उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञान योगी हैं, किंतु अक्षर के तो इत्यादि से लेकर है कि परिसमाप्ति पर्यंत परिसमाप्ति पर्यंत कहे हुए साधनों से युक्त हैं। ये बारवे अध्याय का है ना अध्या यहाँ पर अध्याय परिसमाप्ति के बाद उक्त साधना है ना ये गीता प्रेस का मुद्रण ठीक नहीं है ये एक पद है अध्याय परिसम उक्त साधना संधि होना चाहिए एक पद है ना तो यहाँ चाहिए ठीक है यहाँ से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत उक्त वाले या इत्यादि लेकर अध्याय के समाप्ति पर्यंत कहे हुए साधनों वाले हैं या कहे हुए साधनों से युक्त हैं तथा क्षेत्र अध्याय क्षेत्र अध्याय कौन से पंचदस अध्याय और क्षेत्र अध्याय आदि अध्याय क्षेत्र अध्याय तो कौन सा त्रियोदश है क्षेत्राध्याय तो त्रियोदश है त्रियोदश है क्षेत्राध्याय आदि अध्यायत्र क्षेत्र अध्याय आदि तीन अध्याय कौन हुए तेरह चौदह और पंद्रह क्षेत्र अध्याय आदि तीन अध्याय में कहे हुए ज्ञान के साधनों से युक्त होते हैं ज्ञान के साधन वाले होते हैं क्या क्षेत्र अध्याय आदि क्या कन्मय करेगी यहाँ अध्याय के पहले और क्षेत्र अध्याय आदि तीन साध क्षेत्र अध्याय आदि तीन अध्यायों में कहे हुए ज्ञान के साधनों से युक्त होते हैं अब देखेंगे यहाँ पर तो ये कौन कौन अध्याय हो गए तेरह चौदह और पंद्रह तो अब इसमें तो कौन तो से सा चलना है जी कौन सी संख्या इसकी अच्छा अच्छा हाँ ये ध्यान देना तो त्रियोंदश में अमानितों वाले में क्या है हम अमित होगा अहिशाक हम ये साधन कहे गए है ना इनसे युक्त होते हैं और चतुर्दश में क्या कहा गया प्रकाशम क्या प्रवृत्ति क्या ये कहा गया है और पंचदश में क्या कहा गया असंग असंघ सस्त्रण आया है ना है ना असंघ वगैरह कहा गया है तो ज्ञान के साधन कहे गए इनसे युक्त होते हैं इनसे युक्त होते हैं यही देखना अब देखेंगे ये कहा जाता है न ज्ञान मतलब कि ज्ञान की कर्मी कर्म करता है ज्ञान में क्रिया नहीं है ऐसा जो कहते हैं ना तो स्वरूप भूत ज्ञान में तो वे स्वरूप भूत ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है वो तो अपना स्वरूप ही है आत्मा है लेकिन ज्ञान योग क्रिया है कि नहीं है भाष्यकाल ने ज्ञान क्रिया शब्द का प्रयोग किया ध्यान है आपको कहाँ पर है थोड़ा ध्यान है आपको मानस क्रिया है ना वो हाँ क्रिया है कहाँ पर है वो शब्द दिखाई जो लोग कहते हैं ये ज्ञान क्रिया नहीं है क्रिया ही है मानस क्रिया है तो करना है ना ये कहाँ पर था जाना है आपको किस था कहीं आया था ये सब किसके अच्छा सर दुम प्रतिज्ञा में आया क्या हमको बता दो कहां है मिल मिल मिल गया गया गया ज्ञान निष्ठा क्रियायाम मानस प्रिया है ना ये अच्छा अभी क्या चलना है साथ अभी ये यहाँ पर <तोस्णा> <श्णारा स्णार> लगाइए यहाँ ध्यान देंगे अध्याय परिसमाप्ति है न? ना कि अध्याय की परिसमाप्ति अध्यक्ष नाम की संख्या क्या है देखना वैसे आग की जरूरत नहीं है इत्यादि और अध्याय है न इसमें क्या है कि यद कर देंगे आग की जरूरत नहीं है इत्यादि से लेकर अध्याय की परिसमाप्ति आ, आ, आ लिखा है ना क्लास में आ नहीं है ना आ है, है? न्यादि के बाद क्या है है क्या की आकार है आकार ये तो होना जरूरी है तो तो तो तो आकार, आकार है एक मिनट नहीं समाप्ति भी दिया है फिर आग की है अंग है नहीं है ना गीता आंग लिखा ही है और इसमें इसमें नहीं है कि बड़ी समाप्ति जो आ रही है ना तो तब तो आंग की जरूरत नहीं रह जाती है हमारी बात पर ध्यान दिया नहीं, नहीं? तो आप क्या पास है एक त्याद, एक त्याद हाँ, है तो नहीं वो तो तो नहीं ये ना। है ना। है ना। ये इसमें मिनट हो रही मेरी उसको ले आइए आप जो तो फिर नहीं एक और इसमें देखता हूँ मैं अध्याय इसमें नहीं है आंग। तो इस उसमें भी आंग नहीं है आंग की जरूरत नहीं है ओके है ना आंग इसमें भी नहीं है क्योंकि तो आ गया तो आग की अपेक्षा नहीं है और इस गीता प्रेस में यार पहले भी नहीं किया यहाँ चाहिए आंग हटा करके होना चाहिए, कर होना चाहिए। तो एक पर है चलिए आगे देखेंगे ये अधिष्ठानम तथा करता करणम क्या और दात्र पंचम शरीर मनोभी न्यायम विकरीतम वा पंचायत दस हेतु तो अधिष्ठान आदि पांच हेतुओं वाले सभी कर्मे सभी प्रकार के कर्म अधिष्ठान आदि पांच से किए जाते हैं तो सभी कर्मों के हेतु क्या अधिष्ठान आदि पांच जगह आदि पांच हितुओं से संपन्न होने वाले सर्वकर्म राजान आदि पांच हितुओं से होने वाले सभी कर्मों का संन्यास करने वाले पांच हितुओं से होने वाले क्या सर्वकर्म और ऐसे सभी कर्मों का संन्यास करने वाले सभी कर्मों का संन्यास करने वाले आत्मा के एकत्व तथा अकर्तृत्व से ज्ञान वाले आत्मा के एकत्व तथा अकर्तृत्व का मतलब आत्मा एक है इस प्रकार जानना है आत्मा करता है ऐसा जानना है आत्मा के था करते पर एक परिषा में वर्तमान ऐसा न कर्म निष्ठा की अपेक्षा ज्ञान निष्ठा पर है ना उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है इसे परस्या ना पर विशेषण लगाया पर ज्ञान निष्ठा में वर्तमान भगवत तत्व ज्ञानी भगवत ज्ञानी लब्ध भगवत स्वरूप आत्मिक्व शर्णा नाम पर मन नाम यहाँ भगवत स्वरूप कौन है आत्मा भगवत स्वरूप कौन है आत्मा ब्रह्म स्वरूप कौन है आत्मा आत्मा ब्रह्म स्वरूप है ये मतलब हुआ कि की आत्मा, आत्मा है ना? ब्रह्म की, अच्छा एक मिनट हा ठीक है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप आत्मा के ब्रह्मस्वरूप आत्मा की एकत्व की शरण को प्राप्त हुए स्वरूप आत्मा की एकत्व की ब्रह्मस्वरूप आत्मा की ब्रह्म स्वरूप hmm! आत्मा के एकत्व की शरण को प्राप्त हुए ब्रह्मस्वरूप आत्मा के एकत्व की शरण को प्राप्त हुए मतलब यह है ब्रह्मस्वरूप आत्मा स्वरूप एक आत्मा की शरण को प्राप्त हुए या ब्रह्मस्वरूप एक आत्मा का आश्रय लेने वाले ब्रह्मस्वरूप एक हे? आत्मा का हाँ ब्रह्मस्वरूप एक आत्मा की शरण को प्राप्त हुए या ब्रह्मस्वरूप एक आत्मा का आश्रय लेने वाले परम वंश परिव्रजकों के लिए परम वंश के लिए अनिष्ट आदि कर्म फल नवती अनिष्ट आदि तीन प्रकार के कर्म का फल नहीं होता है इस क्या था अनिष्टम अनिष्टम हाँ हाँ कर्म त्रिविधा फलम तो इसे मन वंशराजकों को फल नहीं होता है वहाँ एवं पाठ है ना को फल होता है एवम कर दिया है ना योग है ना पाठ आपने परम हंस और विराजिका नाम के बाद में एव इसमें एवं कर दिया है दुबारा लगाएंगे अधिष्ठान आदि पांच हितमो से किए जाने वाले सभी कर्मों का संन्यास करने वाले आत्मा के एकत्व एक तथा आकर्षित के ज्ञान वाले पर ज्ञान निष्ठा में वर्तमान भगवत तत्वता ब्रह्म स्वरूप एक आत्मा की शरण को ब्रह्मस्वरूप एक आत्मा का आश्रय लेने वाले परम प्राजकों के लिए अनिष्ट आदि तीन प्रकार के कर्मो का फल नहीं होता भगवती भवतियव अन्य साम अज्ञान कर्म नाम असन्यासी नाम अन्य अज्ञानी असन्यासी कर्मियों को अन्य जो कैसे हैं अज्ञानी हैं कर्मी हैं और असन्यासी हैं अन्य अज्ञानी कर्मी असन्यासी को उन तीन प्रकार के कर्मों का फल होता ही है भगवत है ना इस गीता शास्त्र में कहे गए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय का विभाग है गीता शास्त्र में कहे गए कर्तव्य और कर्तव्य के विषय का विभाग है ऐसा देखना अभी यहाँ पर पूर्व पक्ष आता है वो कहता है कि सर्वस्व कर्मणा अविद्यापूर्वक में सिद्ध हम सभी कर्मों का अविद्यापूर्वक सिद्ध है भास्कर क्या मानते हैं अविद्या अविद्यापूर्वक ही सभी कर्मों के जाते हैं पूर्व पक्ष ही कहता सभी कर्मो का अविद्यापूर्वक असिद्ध है ऐसा देखना न ऐसा नहीं तो सिद्धांति ऐसा नहीं कहना मतलब तो ये ब्रह्म अत्यादि बात है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म अत्यादि के समान ब्रह्म अत्यादि निषिद्ध कर्मों के समान सभी कर्म अविद्यामूलक हैं जैसे ब्रह्म अत्या क्या अविद्यामूलक है ऐसे सभी कर्म क्या है हाँ इसको दूसरे आचार्य नहीं मानते हैं कि सब अविद्यामूलक हो ऐसा नहीं मानते बौद्ध को क्या है परमात्मा को ठीक ठीक समझ करके भगवत स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके किए जाते हैं है ना तो सब ऐसा मूलक नहीं होते हैं विचार सीखने जाते हैं ये इससे हमारा मोक्ष है इसके बंधन है इससे अनुशासन की शुद्धि है इससे भगवत है तो सबको एक श्रेणी में दूसरे नहीं रखते हैं पर भाष्यकार भगवान रखते एक श्रेणी में क्योंकि अज्ञान में ही सब कुछ होता है इस सिद्धांत तो है सब अज्ञान अवस्था में ही सब कुछ है, रखते हैं अब देखेंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म अत्यादि निषिद्ध कर्मो के समान सभी कर्म विद्यामूलक है जिसे ब्रह्म अत्या विद्यामूलक है इसे सभी कर्म क्या है कर्म शास्त्रावगत नित्य कर्म शास्त्र से ज्ञात है फिर भी अज्ञानी के लिए ही होता है फिर भी नित्य कर्म अज्ञानी के लिए ही होता है यद्यपि शास्त्र से ज्ञात है फिर भी किसके लिए होता है अज्ञानी के लिए ही होता है अब देखना यथाथास्त्रावगतम अति ब्रह्म अत्यादि लक्षणम कर्म अन्य कारणम जैसे शास्त्र से ज्ञात होने पर भी जैसे प्रश्न शास्त्र से ज्ञात होने पर भी ब्रह्म हत्या आदि रूप कर्म ब्रह्म हत्या आदि रूप कर्म विधि शास्त्र से ज्ञात है ज्ञात है शास्त्र से ज्ञात ब्राह्मण नंत्या है ना ऐसा जो है प्रत्येक शास्त्र सतमण का है ज्ञात होने पर भी ब्रह्म अत्यादि रूप कर्म अनर्थ का कारण है शास्त्र से ज्ञात है किन्तु अनर्थ का कारण है ना जैसे पृष्ठ शास्त्र होने पर भी ब्रह्म ब्रह्मि प्रश्न शास्त्र होने पर भी अनर्थ का कारण ब्रह्म ब्रह्मि रूप कर्म अनर्थ का कारण ब्रह्म रूप कर्म अविद्या तथा कामना आदि दोष युक्त मनुष्य का होता है एक बार और दिखना जैसे पृथ्वे शास्त्र ज्ञात होने पर भी अनर्थ का कारण ब्रह्म अत्यादि रूप कर्मे अनर्थ का कारण ब्रह्म अत्यादि रूप कर्मे अविद्या तथा कामना आदि दोष से युक्त मनुष्य का होता है है अन्यथा करते अन्य प्रकार से अन्य प्रकार से ब्रह्मी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है जो अविद्या और कामना वाला नहीं होगा उसकी उस कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तथा उसी प्रकार से नित्य नैमित्तिक और में कर्म भी नित्य नैमित्तिक और काम कर्म भी अविद्या तथा कामना आदि दोष वाले के लिए ही होते है अविद्या तथा कामना आदि दोष वाले के लिए ही होते है क्योंकि अन्य प्रकार से कोई इन कर्मों को नहीं कर सकता देखिए ये। अब देखना, अज्ञाते कि देश अत्रिक आत्मा का ज्ञान न होने पर नित्य आदि कर्म सुवृत्ति अनुपन्ना की नित्य आदि कर्मो में प्रवृत्ति असिध है देश अतिरिक्त आत्मा ज्ञात न होने पर नित्य नैमित्तिक कर्मो में प्रवृत्ति असम्भव है तो नित्य कर्मों को करने के लिए क्या चाहिए देश भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए तो देश भिन्न आत्मा का ज्ञान हुआ तो उसका मतलब क्या है कि ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म होते हैं है ना यही ये, ये, ये है तो सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना मतलब तो नित्य कर्म करने के लिए देश भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ये बात नहीं कहना क्यूँकी क्योंकि ध्यान देने मतलब आत् आत्मा जिसका कर्ता नहीं है अनात्में चलनात्मक कर्म, चलनात्म कर्म, कर्म, चलनात्म कर्म में अहम करो मैं ऐसी प्रवृति देखी जाती है ऐसी प्रवृत्ति आत्मा कर्ता नहीं है और फिर भी अहम करो मैं ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है तो मतलब क्या है कि देश भिन्न आत्मा को जाने बिना अहम करोमी ऐसी प्रवृत्ति हो गई ना चलने में वैसे ही देश भिन्न आत्मा को जाने बिना भी ये संदेहासन आदि कर्मों में प्रवृत्ति हो जाएगी ये तात्पर्य है इनका थोड़ा बताइए जो दे को ही आत्मा मानेगा वो क्या, है? नरक क्या नरक से डरेगा क्या नरक से डरेगा क्या तो वो क्या है कभी भी पाप कर्मो को छोड़कर शुभ कर्म करेगा तो पाप कर्मों को छोड़कर शुभ कर्म को कौन करेगा जो यही बात है यह है कि उसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं चाहिए, देश वो तो, नहीं चाहिए। हम तो हमको पाप होगा है ना? अब चलने फिरने में तो क्या है? कोई भी चलता फिर तो उसके साथ संजो पासन नित्य कर्म की क्या तुलना है <laughs> तुलना क्या है तो भाष्यकार भगवान कहते हैं की जैसे आत्मा जिनका करता नहीं है ऐसे चलनात्मक ऐसे चलनात्मक कर्म के होने पर मैं करता हूँ ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है तो वैसे ही में संदोहा नित्य कर्मों में भी हो जाएगी अब इसको कल हम स्पष्ट करेंगे विषयों में कल स्पष्ट करेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णम उद्यति पूर्ण पूर्णमा पूर्णमेवा